योग एवं ध्यान जिज्ञासा मेरी वृत्ति विचार प्रधान है तो मुझे ध्यान हृदय में करना चाहिए अथवा आज्ञा चक्र में समाधान ऐसे साधक को हृदय में ही ध्यान करना चाहिए और बुद्धि से विचार करना चाहिए आज्ञा चक्र में ध्यान करेंगे तो विशेष फल होगा हृदय में करेंगे तो कम फल होगा ऐसी कोई बात नहीं है शास्त्र के अनुसार ध्यान का मुख्य स्थल तो हृदय ही है यद्यपि शास्त्र में विभिन्न चक्रों में अथवा सूर्य चंद्र आदि में भी ध्यान की बात बताई गई है परंतु एकाग्रता की वृद्धि के लिए अथवा कुछ विशेष फलों के लिए है विचार करने पर मालूम पड़ता है कि ध्यान में बुद्धि को केंद्रित किया जाता है और बुद्धि का स्थान हृदय है अतः आप कहीं भी ध्यान करें उसका पर्यवसान हृदय में ही होगा उचित यही है कि हृदय में ही ध्यान करें आप विचार प्रधान हैं परंतु जिस बुद्धि से आपको विचार करना है शास्त्र के अनुसार वह भी हृदयस्थ ही है गीता में जो आज्ञा चक्र में ध्यान की बात आती है उसका तात्पर्य अलग है साधक की बहिर्मुखता में सबसे बड़ा कारण है चक्षु चक्षुइंद्रिय हम लोगों को अधिकांश बाह्य विषय ज्ञान चक्षु से ही होता है इसका निरोध करने से अंतर्मुख होने में बहुत सहायता मिलती है आज्ञा चक्र में दृष्टि केंद्रित करने से धीरे धीरे चक्षु इंद्रिय का निरोध हो जाता है इसी दृष्टि से गीता में आज्ञा चक्र में ध्यान की बात कही गई है जिज्ञासा कुछ वर्षों से मैं ध्यान करता हूं तो आंखों में इंद्रधनुष जैसा प्रकाश दिखाई देता है कभी कभी वह प्रकाश इतना तेज हो जाता है कि अंदर कुछ विचित्र सा अनुभव होता है कई जानकार लोगों से पूछा तो किसी ने इसे मेरी कल्पना बताया और किसी ने कहा कि यह कोई बीमारी है आपसे जानना चाहता हूं कि मैं क्या करूं। समाधान आपको क्या लगता है यह कोई बीमारी है अथवा इस ध्यान से आपके जीवन में कुछ सुधार आया है आपका ईश्वर विश्वास बढ़ा है काम क्रोधाद विकार कम हुए हैं वासनाएं शिशिल हो रही हैं चित्त एकाग्र हो रहा है दुनिया की व्यर्थ बातें आपको प्रभावित नहीं कर पा रही यदि ऐसा हो रहा है तो आपका ध्यान ठीक है साधक को दुनिया से क्या मतलब आंखों में जो इंद्रधनुष जैसा प्रकाश दिख रहा है उसकी ओर ध्यान ही मत दो भगवान की इच्छा होगी तो और कुछ भी दिखाई देगा यदि उसमें फंस जाओगे तब तो वह रोग ही बन जाएगा जो कुछ दिख रहा है वह सब माया है उसकी उपेक्षा करके अपनी दृष्टि को ध्येय में केंद्रित करोगे तभी कुछ आंतरिक अनुभूति होगी अभी जो अनुभव हो रहा है उसमें फंसो मत बल्कि अपनी परीक्षा करो इससे हमें लाभ हो रहा है या नहीं दुनिया तो कुछ भी कह सकती है जो इस नगरी में रहते हैं उन्हें बावरे बावरे कहते हैं जो ताने जग के सहन सके वो इस नगरी में आवे क्यों दस लोग दस प्रकार की बातें तुम्हें कहेंगे उन सब सबकी उपेक्षा करो जो छोड़ खुद ही खुद मर न सके प्रीतम से नयन मिलावे क्यों यह अहंकार साधक को प्रीतम का होने नहीं देता प्रीतम ईश्वर का वही हो सकता है जो संसार की परवाह न करके अपने अहंकार को छोड़कर उसकी शरण ग्रहण करे, अपने लक्ष्य का ही ध्यान रखे